गीता तत्वचिंतन आत्मा का स्वरूप आत्मा सजातीय विजातीय स्वगत भेदों से परे आत्मा को सनातन कहने का एक अभिप्राय और है सनातन शब्द का अर्थ है सदा एक रूप रहने वाला जो सदैव एक रस है उसमें सजातीय विजातीय और स्वगत इन तीनों भेदों के लिए कोई स्थान नहीं सजातीय भेद वह है जैसे मनुष्य मनुष्य में भेद विजातीय भेद वह है जैसे मनुष्य और इतर प्राणियों में भेद और स्वगत भेद वह है जैसे मनुष्य के शरीर में अंग प्रत्यंगों का भेद अब आत्मा न तो अनेक है न आत्मा से भिन्न और कोई है न आत्मा के कोई अंग प्रत्यंग है अतः आत्मा में तीनों भेदों का आत्यंतिक अभाव है इसलिए उसे सनातन कहा आत्मज्ञान शोक मोह को दूर करने का रसायन अर्जुन को ऐसा युक्ति युक्त ज्ञान देकर भगवान उसकी बुद्धि में आत्मा के स्वरूप को दृढ़ रूप से अंकित कर देना चाहते हैं ताकि वह देहाशक्ति से उत्पन्न शोक को दूर कर सके भगवान उससे कहते हैं आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक करना उचित नहीं आत्मज्ञान ही शोक और मोह को दूर करने का एकमात्र रसायन है यदि हम उपर्युक्त विधि से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करें और तर्क के द्वारा उसे अपने बुद्धि में दृढ़ मूल कर लेने का प्रयास करें तो हमारी भी देहा शक्ति न्यून होगी और हमें ऐसा लगेगा कि देह हमारे लिए एक कारागार के समान है देह और मन से भिन्न तथापि देह और मन में स्थित मैं आत्मतत्व हूँ ऐसा बोझ हमें जितना स्पष्ट होगा हम देह और मन की पकड़ से उतनी मात्रा में मुक्त होंगे यदि देह और मन से बिलगाव का भाव आज हम में दृढ़ न हो सके तो हमें क्या करना चाहिए इसका उपाय भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोकों में बताते हैं